श्री गर्गसहिता श्री मथुरा खंड बाईसवा अध्याय नारद का अनेक लोकों में होते हुए गोलोक में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करना तथा श्री कृष्ण का दौरव होना श्री भगवान कहते हैं श्री राधे इस राग रूप मनोहर एवं गुह ज्ञान का उपदेश किसको देना चाहिए इसका बुद्धिपूर्वक विचार करके नारद जी गंधर्व नगर में गए वहाँ तुम्बुरु नामक गंधर्व को अपना शिष्य बनाकर नारद जी मधुर स्वर से वीणा बजाते हुए मेरे गुणों का गान करने लगे तदनंतर उनके हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किन लोगों के सामने इस मनोहर राग रूप गीत का गान करना चाहिए इसको सुनने का पात्र कौन है इसकी खोज करते हुए नारद इंद्र के पास आए उनको इस विषय का आनंद लेते न देख मुनिश्रेष्ठ नारद सदा सखा तुम्बरू के साथ राग रागनियों का निरूपण करने के लिए सूर्यलोक में गए वहां सूर्य देव को रथ के द्वारा भागे जाते देख देवर्षि शिरोमणि महामणि नारद वहां से तत्काल शिव जी के पास चले गए राधे ज्ञान तत्व भूतनाथ शिव के नेत्र ध्यान में निश्चल है यह देख नारद जी ब्रह्मलोक में गए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को सृष्टि रचना में व्यग्र देख वे वहां भी न ठहर सके उस स्थान से विष्णु के सर्वलोक वंदित वैकुंठध धाम में चले गए भक्तों के स्वामी भक्तवस्थल भगवान विष्णु को किसी भक्त पर कृपा करने के लिए कहीं जाते देख योगिंद्र नारद तुम्बरों के साथ अन्यत्र चल दिए वृद्वानुनंदिनी योगेश्वर संतों की गति त्रिडोकी के भीतर और बाहर भी बताई गई है जो केवल कर्मी है उन्हें वैसी गति नहीं प्राप्त होती मुनीश्वर दारद करोड़ों ब्रह्मांड समूहों को लांघकर प्रकृति से परे गोलोक धाम में जा पहुंचे उत्ताल तरंगों से शोभित विजा नदी को पार करके वे शीघ्र ही भ्रमणों की ध्वनि से निनादित रमणीय वृंदावन में गए जो सदा वसंत ऋतु से युक्त है और जहां के लता भवन मंद मारुत के झोंकों से कंपायमान रहते हैं वृंदावन से गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हुए नारद जी मेरे निकुंज में आए निकुंज द्वार पर सखियों ने पूछा आप दोनों कौन हैं कहां से आए हैं और यहां क्या कार्य है ऐसा प्रस्त होने पर मुनि और तुम्बरु दोनों बोले सुंदरियों हम लोगों हम दोनों गान विद्या में कुशल गायक हैं और अपनी वीणा की मधुर ध्वनि साक्षात परिपूर्णतम भगवान राधा वल्लभ श्री कृष्ण को सुनाने के लिए आए हैं हम वंदी जनों में उत्तम हैं हमारी यह बात महात्मा श्री कृष्ण से निवेदित कर देनी चाहिए यह सुनकर सखियों ने उनका संदेश मेरे पास पहुंचाया और मेरी आज्ञा से लौटकर कर मधुरवाड़ी में उन वंदियों को भीतर चलने का आदेश दिया करोड़ों सूर्यों की ज्योति से व्याप्त मेरे निकुंज के आंगन में जहाँ सब और कौतुब मढ़ी जड़ी थी मनोहर चंवर डुलाए जा रहे थे हिलते हुए मोतियों की झालरों से युक्त छत्र तने थे और करोड़ों सखिया विराजमान थी आकर महापद्म में आसन पर तुम्हारे साथ बैठे हुए मुझे श्री कृष्ण का उन दोनों ने दर्शन किया फिर प्रणाम और परिक्रमा करके वे मेरी आज्ञा से वहां बैठे और मेरी स्तुति करके मेरे गुणों का गान करने के लिए उद्यत हुए आतोद्य वाद्य विशेष को दबाते और देवदत्त स्वरामृतमय वीणा को झंकृत करते हुए तुम्बरू सहित नारद ने वीणा वादन की अद्वितीय कला को प्रस्तुत किया मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ और सिर हिलाता हुआ उस वीणा की प्रसंसनीय स्वर लहरी की सराहना करने लगा अंततोगत्वा प्रेम के वशीभूत हो अपने आप को दे कर मैं जलरूप हो गया मेरे दिव्य शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्म के नाम से लोग जानते हैं उसके भीतर कोटि कोटि ब्रह्मांड राशियाँ लुढ़कती रहती हैं उस उन्नत एवं शुभ जल राशि में लुढ़कते हुए वे ब्रह्मांड इंद्रायण के फल के समान प्रतीत होते हैं राधे यह ब्रह्मांड गर्भ नाम से प्रसिद्ध है जो मेरे त्रिविक्रम रूप के पदाघात से फूट गया था उसका भेदन करके जो साक्षात ब्रह्म का जल यहाँ आया उसे शुभ बनवंतर में पूर्ववर्ती लोगों ने पाप पापहारिणी स्वरधुनी गंगा के नाम से जाना था उस गंगा को द्विलोक में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और अधोलोक पाताल में भोगवती कहा गया है इस प्रकार एक ही गंगा त्रिपथ गामनी होकर तीन नामों से विख्यात हुई इसमें स्नान करने के लिए प्रणत भाव से जाते हुए मनुष्य के लिए पग पग पर रासु और अष्टमेध यज्ञों का फल दुर्लभ नहीं रह जाता जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से छूट जाता और विष्णु रूप में जाता है कलयुग में गंगा दर्शन करने से सौ जन्मों का जल पीने से दो सौ जन्मों का और स्नान करने से एक सहस्त्र जन्मों का पाप नष्ट कर देती है जो जाह्नवी गंगा का दर्शन करते हैं उनका जन्म सफल है जो उनके दर्शन से वंचित रह जाते हैं उनका जन्म व्यर्थ चला गया गंगा गंगेत योग प्रिया यो जना मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोक स दृष्ट्वा जन्मशत पापं पित्वा जन्मशतद स्ना स्नात्वा सहस नी गंगा कलौ युगे सफल जन्म वै तषा ये पश्य जाहवीं वृथा जन्म गये न पश्य जाह्हनवीं रंभोर राधे जैसे बिर्जा तुम्हारे भयसे द्रव रूपता को प्राप्त हो गई जैसे विरजा के सातों पुत्र सात समुद्रों के रूप में द्रव भाव को प्राप्त हो गए जैसे विष्णु कृष्णा नदी हुए जैसे शिवदेव वेणी नदी हुए जैसे ब्रह्मा ककुदमणि गंगा हुए और जैसे अप्सरा ग्डकी नदी हो गई उसी प्रकार ये रिभु नामक मुनि भी ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं यह रिभु की प्रेम लक्षणा भक्ति से संभव हुआ है इसमें संशय नहीं है जो इस पाप पापहारिणी पवित्र कथा का श्रवण करता है वह मनुष्य सब लोगों को लांघकर मेरे गोलोक धाम में चला जाता है श्री नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार अपने प्रिया श्री राधा से कहकर श्रीहरि रिभु के आश्रम से श्री राधा के साथ ही मालती वन में चले आए फिर गोपियों की विरह व्यथा को जान भक्तवशल भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ यमुना के मंगलमय पुलीन पर चले आए उस समय समस्त गोपी गणों का मान और व्यथा भार दूर हो गया उन्होंने जैसे चप चपलाएं मेघ का आलिंगन करती हैं उसी प्रकार घनश्याम को अपनी भुजाओं में भर लिया तब श्रीहरि वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर गोपांगनाओं के साथ मधुर स्वर में बंसी बजाने लगे भगवान के उस मधुर राग से गोप कन्याएं मूर्छित हो गई नदियों का वेग रुक गया पक्षी अचल हो गए समस्त देवताओं ने मौन धारण कर लिया देवनायक स्तब्ध हो गए वृक्षों में जल बहने लगा तथा सारा जगत मानो निद्रा में निमग्न हो गया रात्रिकाल में रास रचाकर कर श्री राधिका और गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके ब्राह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण नंद भवन को लौट आए गोपिकाओं के साथ श्री राधिका का भी अपना आनंदमय मनोरथ प्राप्त करके विद्वानु वर के सुंदर मंदिर में चली गई इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में श्री खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में नारदोपाख्यान नामक बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ